यस्निद्रद्वाम सय प्रजापति स्वाव मासमें यह आश्रित यह संपूर्ण विश्व विश्व श्रद प्रजापति वही प्रजापति है संवत्सर वाला वह वा अवयवी हमेशा अवयो में विराजमान है नहीं आई लोग भी क्या बोलते अवयवी अवयव वेदांति के समंसर क्या है अवयवी है उसके अवयव अवयव कौन है? है, मांस, मांस इस क्या? अपना जो में कैसे है वो कृष्ण परिसाप्त है पूर्ण रूपे विद्यमान है पूरा संवत्सर महीने में तो हो नहीं सकता जैसे जल का बिंदु में पूरा जल हाथ में गंगा जल ले लिया और क्या गंगा जी मेरे हाथ में है गंगा जी कहा हाथ में आ जाएगी इतनी विशाल गंगा तीन हजार किलोमीटर लंबी चौड़ी व्यवहार क्या कर देते हैं आप गंगा जल है गंगा जी हाथ में है उसी प्रकार यहां भी समझना है कहते हैं न खलू सोदिंदो न परिस कृष्णा गंगा जैसे गंगा जी के जल बिंदु में गंगाजल पूर्ण रूपण व्याप्त तो कर रह नहीं सकता है न परिसाप्य गंगा कथम अन्यता तन मात्र आचम्याव होना चाहिए पवित्र हो जाता है आदमी यदि न न परिसम ऐसा अनु कर लेना है पूर्ण रूप व्याप्त तो कर रहेगा ऐसा आप नहीं कहना क्यों कदम जब जवाब देते हैं यदि ऐसा ना होता आप थोड़ा सा जल लेकर के अपने शरीर पर छिड़क लेते हो तो आपको आप क्या मानते हो आप पवित्र हो गया कैसे आपने मान लिया जब आपके हाथ में जो जल है उस पूरा गंगा मानते नहीं है आप ये जो गंगा नहीं है तो उसे पवित्र कैसे हो गया इसे मानना पड़ेगा भले पूरी गंगा हाथ में नहीं आ रही है थोड़ी सी जल जल्लो जो ले गया उसे पूर्ण गंगा की भावना करते हैं हैं पवित्र हो जाते हैं। जैसे वैसे का वै मास में भी पूर्ण व्याप्त कहने में कोई दोष नहीं है यथा यह गंगा यहाँ एक बिंदु अवय गंगात्म जैसे गंगा की एक बूंद में भी गंगात्म की भावना करते हो दा प्रजापति का इस प्रजापति की भावना करने में कोई आपत्ति नहीं है प्रजापत्य इति प्रजापत्यवये प्रजावर मास प्रजापति तस्तपक्षुक्ल प्राण तस्माशुक्ल कवी इतरस्त मास ही पूर्वोक्त प्रजापति है महिला ही क्या है वो कोई संवत्सराज प्रजापति और कोई महिला ही है क्योंकि है अधिकारी भेद से कि जो अधिकारी समस्त प्रजापति तो हृण कर रही और प्राण से उपस्थित नहीं कर सकता उसे चलो उसे थोड़ा संकोच कर दिया साल भर एक साल को प्रजापति मान लो और उस साल को उत्तरायण और दक्षिण दो भाग ये रही ये प्राण ऐसे करके समझाने की कोशिश किया अब वो भी हम ध्यान नहीं कर सकते हैं तो, तो चलो एक महीना का भी तो व्याप्ति दिमाग में बैठ सकती है एक महीने की व्याप्ति को आप दिमाग में बिठा लो ये शुक्ल पक्ष है ये कृष्ण पक्ष है ये दोनों मिलके ये प्रजापति है ये हिरण गर्भ है ऐसे उस समय का और संकोच कर दिया कि जैसा आदि का बुद्धि वैसा तो होता जैसे इसे कमजोर बुद्धि वाला होता है उसको छोटी चीज देनी पड़ती है उसको देख पाएगा विशाल चीज को देख नहीं सकता वो इसलिए कहते हैं कि भाई हमें क्या करना पड़ा समस्त रूपा जो रही प्राण मिश्रा जो था वही क्या है यह प्रजापति है मास रूप प्रजापति समझो इसमें जो कृष्ण पक्ष है वो अन्न रूपा रही है, अन्न है और शुक्ला प्राण ये शुक्ल पक्ष है उस उसे प्राण दृष्टि जब प्राण दृष्टि क्या है प्राण मतलब अत्ता अग्नि आदित्य ये नहीं ये दृष्टि करना और जो व्यक्ति दोनों पक्षों को प्राण दृष्टि देखेगा उसके लिए दोनों पक्ष हो जाएगा शुक्ल हो जाएगा जैसे पहले क्या ना दोनों आयन उत्तरायन ही माना जाएगा दृष्टि करने के ऊपर है गौण दृष्टि से क्या है सबको जानने कह दिया एक पक्ष और दूसरी तरफ से गौण दृष्टि से सब कुछ अतः ही है कह दिया उसे यहां पर भी सब कुछ कृष्ण शुक्ल मिला करके शुक्ल ही है अथवा शुक्ल कृष्ण मिलाकर करके कृष्ण ही है उपासना करने के ऊपर निर्भर है यदि यहाँ शुक्ल कृष्ण दोनों को कृष्ण ही मान के उपासना करोगे फिर व्यक्ति अन्न ही बनेगा फल और शुक्ल कृष्ण दोनों को शुक्ल दृष्टि उपासना करोगे शुक्ल प्रजापति करोगे तो वो अतः ही बनेगा जैसे पहले कहा गया है वह सारी बातों को ध्यान रखना है तस्मात इसीलिए शुक्ल इष्टं करवंती ये जो ऋषि लोग हैं ये क्या करते हैं शुक्ल पक्ष में ही इष्ट दत्तादि कर्मों को करके स्वर्म फल स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं कृष्ण पक्ष में जो यज्ञ करने इतरे जो कि दूसरे लोग कैसे हैं वो कृष्ण पक्ष में यज्ञ करने वाले होने से वो लोगों को दक्षिणायन मार्ग से फल मिलेगा पित्र्याण मार्ग से जाके पितृ लोग का फल मिलेंगे ये उत्तरायण मार्ग से जाकर तक फल को भी प्राप्त कर सकता है इसे जो कृष्ण पक्ष भी कर रहा होगा जो उस प्राणा प्राण रूपी शुक्ल पक्ष में करें शुक्ल कृष्ण रूप और कर्मानुष्ठान दर्शना अनुपन्न कोई कह सकता है कैसे कहते हो दर्शनवास याग तो ऐसा है अमोवास वेदन तो हम करना पड़ता है और आपने कहसे कहा कि लोग शुक्ल पक्ष में एक ही करते हैं तो कृष्ण पक्ष में तो लोग एक करते हैं दिन भी तो करना पड़ता है दर्शनवास याग में तब कहते हैं शुक्ल से प्राणात्मक ज्ञान स्तुति परतया व्या शुक्ल है उसमें प्राण स्त्याग करने का स्तुति है यद प्राणम सर्वमेव सर्वात्मक में उपयती इसलिए प्राण को सभी सर्वात्म भाव से देखता है इसमें च प्राण व्यति कृष्ण पक्ष जिसने प्राण से भिन्न कोई कृष्ण पक्ष नाम की चीज़ है तैयार न दृश्य उनके लिए कोई प्राण से भिन्न कृष्ण पक्ष नाम की चीज दिखता ही नहीं वो क्या देख रहा है वो सब कुछ प्राणात्मक देख रहा है जो सब कुछ प्राणात्मक देखेगा तो कृष्ण पक्ष, तो पक्ष भी क्या उसके लिए प्राणात्मा ही होगा जब कृष्ण पक्ष भी प्राणात्मक मतलब क्या हुआ उसके लिए कृष्ण पक्ष भी शुक्ल पक्ष हो गया आते हवन करने के बावजूद भी उसके लिए वो शुक्ल पक्ष ही हो रहा है ऐसा माना जाएगा उसकी दृष्टि क्या है सर्व ये प्रण कर दिया इसलिए ऐसा उसको फल मिलता है भाष मास प्रजापति यथोक्त तो लक्षण है यथो लक्षण में संवसन नाम के जो रही प्राण मिथुरात्मक जो समस्व रूपा प्रजापति वही क्या है प्रजापति अलग नहीं है मिथुरात्मक मिथुरात्मक मैंने सब जोड़े याद कर लो रही प्राण एक जोड़ा बना कहा था उसी को फिर अन्न और अत्ता का उसी को अग्नि सोम का उसी को सूर्य और आदित्य का उसी को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा गया था ऐसे जो जोड़ों के रूप वाला ये समुद्र की प्रजापति ही वास्तव प्रजापति है तस्य मासात्म प्रजापति एको पक्ष कृष्णपक्षः उस मास रूपी प्रजापति का एक भाग क्या है कृष्ण पक्ष है एक भाग कृष्ण पक्ष है।, है वो कृष्ण पक्ष जो है वही रई है वही अन्न है, वही चंद्रमा है रही है अन्न है चंद्रमा है और सोम भी है ऐसे समझ रहे अप्रो भाग ये दूसरा भाग है कौन सा हो शुक्ला वो क्या है आएगा शुक्ल पक्षा प्राण आदित्य अत्ता अग्नि ना वो क्या है वो प्राण है वही अत्ता है वही अग्नि है वही आदित्य है, है ये समझो वही उत्तरायण है समाज शुक्ल पक्षाप्त प्राणम सर्वे पश्यंती जिसलिए ऋषि लोग क्या मानते हैं शुक्ल पक्ष रूपी जो प्राण है वह प्राण ही सब कुछ है ऐसी भावना करते हैं। जो शुक्ल पक्ष रूपी प्राण है वो क्या है वह वो? वो सब कुछ है यह सब कुछ है कहिए क्या हो गया सब कुछ के अंतर्गत कृष्ण पक्ष भी आ गया इसलिए कृष्ण पक्ष को भी किस दृष्टि से देख रहा है प्राण दृष्टि से देख रहा है कृष्ण पक्ष को भी वह प्राण दृष्टि से देख रहा है प्राण तस्मात प्राणदर्शिना ऋष ऐसे प्राण दर्शी ये जो ऋषि लोग है कृष्ण पक्ष भी इष्टम यागम कुर शुक्ल पक्ष एवं कुरंती भले ही वो कृष्ण पक्ष में इष्ट मन यागा कर्मों को कर रहे हैं ये क्या समझना लेकिन उसको शुक्ल पक्ष एवं कुरंती ये समझो लेकिन वो शुक्ल पक्ष में ही वास्तव में कर रहे हैं प्राण वितरय के न कृष्ण पक्ष से अभावत प्राण से भिन्न उनके, उनके लिए कोई कृष्ण पक्ष नाम की चीज है नहीं कृष्ण न दृश्य उनके लिए कोई कृष्ण पक्ष नाम का चीज दिखाई नहीं दे रहा है उनके कृष्ण पक्ष ही नहीं है अंधकार नहीं है रात ही नहीं है उनके लेकिन विपरीत दूसरे लोग यह तो प्राण न पशनती दूसरे लोग प्राणी से भाषण नहीं कर रहे हैं वह प्राण रूपी शुक्ल पक्ष मानते नहीं है वो सब रही रूप मान रहे भोग्य है ऐसा मान रहे हैं इसलिए क्या है शुक्ल पक्ष भी कृष्ण पक्ष हो जाएगा और शुक्ल पक्ष में हवन कर रहे हो तो भी क्या माना जाएगा वो कृष्ण पक्ष में ही हवन कर रहे हैं ऐसा हो जाएगा उनके लिए इतने तो प्राण न पश्यंती आदर्शन लक्षण कृष्णात्म में पश्यंती आदर्शन रूप आज कृष्णात्मक कृष्ण पक्षात्मक जो रही है अन्न है दृष्टि से उपासना करने से उनके लिए शुक्ल पक्ष भी कृष्ण पक्ष हो जाता है इसी बात कहा इतना इतरस्म कृष्ण पक्ष एवं कुरंती शुक्ल कुरंतोपी इसी दूसरे लोग कृष्ण पक्ष में करते हैं और वास्तव में शुक्ल पक्ष में भी करते हुए भी वे कृष्ण पक्ष में ही कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा इसलिए उपासना की दृष्टि पर है आप सब कुछ प्राणात्मक मानेंगे तो आकेला रात भी गिन्न रात भी दिन नहीं। भी है दक्षिणायन भी उत्तरायण है कृष्ण पक्ष भी शुक्ल पक्ष है आपके इसलिए तो ना जैसे समस्या होती है ना विचार इसलिए बहुत भयंकर किया गया इस विषय भीष पितामा इतने बड़े ज्ञानी पुरुष थे फिर उत्तरायण आने तक क्यों रुके क्यों रुके मर मरे क्यों नहीं पहले जब उनको इच्छा मृत्यु थी सरसैया पर पढ़ारण की क्या जरूरत उतरे दिन तक से शुक्ल एकादशी है ना गीता जयंती वहां से अट्ठारह दिन उनका युद्ध हुआ तेरा दिन वो मान लो वहां से अठारह दिन हुआ है अट्ठारह दिन मतलब कहाँ तक जाएगा वो मार्च के बाद आता है पौष मास पौष मास में ये वो समाप्त हुआ था फिर वो रुक गए माघ मास तक लगभग है ना मकर संक्रांति उत्तरायण मान करके वहां तक क्यों रुके लगभग बीस दिन इतने बड़े प्राण उपासक होते हो वह लोग अंत विचार यही कहते हैं उनका अपना कर्म शेष था भलीक्षा मृत्यु थी लेकिन जब पाप कर्म शेष था जिससे उसे मुक्ति में बाधक बन रहा था उसको भोगने के लिए सरक्षा में रह गए ऐसे कहते हैं और कोई जवाब नहीं महान उपासक के लिए दक्षिण भी उतराणी है ना फिर जब भी शरीर छोड़ते फरक क्या पड़ता हमेशा उतराणी उनके लिए हमेशा शुक्ल पक्ष है उनके लिए हमेशा दिन नहीं है उनके लिए ये तो है नहीं जो उपासक होगा वो दिन में मरता है जो कर्मी होगा रात में मरेगा क्या निश्चय है क्या क्योंकि कर्मी को दक्षिण मार्ग से जाना है है ये नहीं धूम ये रात में मारी देवता को लेकर जाएगा वो और दूसरी तरफ जो उपासक होते हैं या कर्म सुमुचित उपासन करने वाला उत्तरायण मार्ग से जाएगा उसके लिए क्या होगा दिन का अभिमानी देवता चाहिए अच्छा इसे दिन में मरेगा उसे तो रात में माने जाए देवता जी सर रात्रि में मरेगा ऐसा अर्थ नहीं होता है कि दिन का भी मानी देवता के रात में सो जाएगा और रात की अभिमानी देवता के दिन में सो जाएगा क्या वो तो देवता तो भी सोते ही नहीं उनके आंख पलक भी नहीं गिरता शास्त्र में क्या आया देवताओं का पलक भी नहीं गिरता है हमेशा चौबीस घंटा खुला रहता है आंख क्यों घंटा खुला रहता है घंटा देखते रहते हैं कौन है हमारे भगत क्या उपासना कर रहा है क्या पूजा उसको क्या फल देना है कैसे करना है इसीलिए वो तर्क लोग जो अन्य अन्य तर्क थे सब गलत उन्होंने अपने पाप कर्म क्षयार के लिए ही रुके थे यही मानना उचित होता है क्योंकि ऐसे महान उपासक ज्ञानी पुरुष के लिए तो सब कुछ दिन ही है शुक्ल ही है उत्तराय उत्तरायण है वहां के उनको कोई विपरीत तो है ही नहीं लेकिन कहता है कोई महाराज हमको महीने भर का चिंतन कैसे करूं महीने भर पूरा हमारा दिमाग बैठ नहीं बैठ रहा है चौबीस घंटा दिन रात तो दिख रहा है तेरे को चलो फिर संवत्ति नहीं कर सकते हो मास प्रजापति नहीं कर सकते हो अहोरात्र को प्रजापति की उपासना करो अहोरात्रो वही प्रजापति तस्व प्राण रात्री प्राणम वे प्रसन्न ये दिवारचर्य तद रात्रो रत्याशी विज्य अहोरात्र वै प्रजापति अश्च रा अहोरात्री से पुलिंग कर गया सर्वैगेशण्चरात्रास तुम्हें शब्द बना अहो रात्रि के कारक लोपकार मिल गया अहोरात्र दिन रात्र भी समुदाय चौबीस घंटा अथवा अपने ज्योतिष अनुसार सात घड़ी या सात दंडात्मक हमारा दिन रात होता है ऐसे दिन रात को ही आप निश्चय ही प्रजापति उपासना करें दिन रात ही प्रजापति है और उसमें भी जो दिन का भाग है उसमें प्राण दृष्टि करो अर्थात यह दिन रूपी प्राण सब कुछ है ऐसे करना केवल दिन मात्र प्राण नहीं ऐसे करना उपासना दिन रात दिन रूपी जो त्मक जो प्राण वो तो प्राण क्या है सर्वम भवती सर्वात्मकम भवती ऐसा करना होगा तब क्या होता है तब आपके लिए रात भी दिन हो जाएगा रात भी दिन और भी कहेगा रियात्मक जो रात्रि रियात्मक जो रात्रि रात्रि आत्मक जो है मैं सर्वम करके उपास क्या हो जाएगा सब कुछ अन्नात्मक हो जाएगा आपके लिए फिर दिन भी रात हो जाएगा ऐसी समस्या होगी उपासना करने के ऊपर नहीं दो उपासना बदी जा रही है दिन में रात की जो है प्राण की दृष्टि और रात में रही का दृष्टि करो और करते ही समझना है जो रात्र रही है सर्वम दिन दिन्नात्मक प्राण एवं सर्वम ऐसा उपासना अब सर्वम में क्या हो जाता है दूसरा भी आ जाता है दिन्नात्मक जो प्राण ही सारा संसार है ऐसे पूर्व कैसे जैसे आपने समझा वैसे यहां सब समझना है प्राण वाह प्रस्कंदी ये दीवार अत्याशी जंद है इसलिए जो लोग दिन में प्रतिभाव को प्राप्त होने के प्रतिभाव का साधन भूता स्त्री के साथ संभोग करके हिरी हाँ, से स्कलन करेंगे तो वो निश्चित रूपेण उनका क्या हो रहा है वे निश्चित रूपी गति स्क गति शोषण धातु है इसलिए क्या होगा उससे वो सूख जाएगा नष्ट हो जाएगा वो तो आदमी दिन में पत्नी के साथ संबंध करता है स्त्री के साथ संबंध करता है वह आदमी वह निकल जाएगा प्रसन्न निकल जाता है दिलगमन हो जाता है मैंने तो सारा पुण्य निकल जाएगा वह और पाप के मारे सुख के नष्ट हो जाएगा वो अपने आप का विच्छेद करने वाला हो जाएगा अपने आप का आत्मघाटी हो जाएगा ऐसी स्थिति आ जाएगी उसका इसीलिए जो रात्रि में करते फिर यदि रात्रो हृदय सूचते तब ब्रह्मचर्य रात्रि में जो संबंध करता है पत्नी के साथ स्त्री के साथ वो निश्चित रूप ब्रह्मचर्य का ही पालन कर रहा है इसे समझ लेना इसे दो दृष्टान बड़ा जबरदस्त आता है एक तो दिलीप का राजा दिलीप और दूसरा वशिष्ठ विश्वामित्र की कथा जब समझना बहुत जरूरी है तो पहले दिलीप की कहानी सड़ राजा दिलीप एक बार किसी काम से स्वर्ग चढ़ेगा इंद्र के पास गए या ब्रह्मा के पास किसके पास गए थे और अचानक उनको वहां ध्यान आ गया मेरी पत्नी सुदक्षिणा रघुवंश नया कथा पहला सर्ग में ही है रामायण में भी है सब था। तो क्या हुआ ध्यान आया मेरी पत्नी की मासिक धर्म होता है लेडीज का वो हो रहा है वो खत्म हो गया तीन दिन चलता है चार दिन चलता है किसी औरत के पांच दिन चलता है उसको ध्यान आ गया अब उसका समय खत्म और शास्त्र का विधान है ऋतौ भार्यम उपेय भार्यम उपेय ऋतो सप्तमी यहां पर ये नहीं समझना कि जब उसके मासिक धर्म चल उस समय संबंध सम्झ करना चाहिए नहीं उस समय तो बिल्कुल उसे दूर रहना उसका चेहरा भी नहीं देखना स्पर्श भी नहीं करना दूर बिल्कुल जब तक चल रहा है उसके बाद तीन दिन के अंदर उसके साथ संबंध करना चाहिए पति को ऐसे शास्त्र कर ले जैसे सप्तमी में चार वृक्षेश गाव से बोल दिया पेड़ों के ऊपर गाय सो रहे हैं के पेड़ चढ़ ऊपर सो सो गए क्या क्या कर दिया पेड़ के नजदीक में पेड़ की छाया में सो रहे हैं उसी प्रकार से ऋतु में पत्नी से संबंध करना चाहिए का मतलब क्या ऋतुकाल की निकटतम समय कौन होगा वो जो बीत रहा है उसे खून जो प्रभाव होता है दिन दिन चार दिन, दिन हुआ, उसके का, तीन दिन के अंदर अंदर संबंध करना चाहिए उसके जो जो उस खून के उद्वेग जगता तो दूसरे के साथ भ्रष्ट हो जाएगी नष्ट हो जाएगी अर्जुन ने कहा ना इसलिए नहीं तो होता है सम्मान करना पड़ता है पत्नी के साथ आजकल लड़किया तो शादी नहीं करती है किसी तक तो कहीं ना कहीं तो करते संबंध नहीं बल्कि मंत्र से ही वो यदि चाहता है कि मेरी पत्नी गर्बिणी ना हो संबंध करेगा और गर्बिणी नहीं होगी मंत्र है इसके लिए वृद्वानी को प्रषेद अंतिम भाग पढ़ लेना अंतिम तीसरे ब्राह्मण के बाद अंतिम अध्याय कि तीसरे ब्राह्मण के जितनी भी है सब इसी के लिए है आपको गोरा लड़का चाहिए काला लड़का चाहिए पीला लड़का चाहिए विद्वान चाहिए कि मूर्ख चाहिए किस प्रकार का आदमी चाहिए बच्चा लड़की किस तरह की चाहिए विदुषी चाहिए या घरेलू काम धंधे में एक्सपर्ट चाहिए या बिल्कुल मूर्खा चाहिए जैसी लड़की चाहिए वैसे आप संबंध कर सकते उसी के साथ संबंध करो मुहूर्त देखकर जो शास्त्र में आओ जो पूजा पाठ बताया एक वेद का पाठ करो दो वेद का पाठ करो तीन वेद का पाठ करो चार वेद का पाठ करो और पत्नी को एक चीज खिलाना कि खीर का कहीं मान शोधन कहीं कुछ बताया है वहां भी दिया सारा पढ़ोगे तो पता चलेगा और उपासना वहां बताया जब संबंध करते हैं तो क्या दृष्टि एक दूसरे में कैसे दृष्टि करनी है किन चीजों में किन शरीर किन भागों में क्या दृष्टि करना है सब किया है वो भी करेगा और उत्कृष्ट श्रेष्ठ बालक पैदा होगा तो गर्भ आज मुहूर्त में करें और उपासना के साथ करें और जो विधि विधान जो बताया गया पूजा पाठ क्या पाठ करना क्या खाना क्या नहीं करना व्रत व्रत उसको करके करता है तो उसी प्रकार बालक जरूर पैदा होगा बालक या बालक बालिका तो ये तो विधि हो गया यह बात है बताया जा रहा था ब्रह्मचरी का अब वो क्यों आ रहे थे क्यों श्रुति क्या जाता तो बारिया तो आ रहे थे तो लेकिन रास्ते में क्या हुआ वो काम धेनु थी लेकिन समय नहीं था लेट हो रहे थे तीसरा दिन भी बीत है, तीन दिन के अंदर कहा है शास्त्र ने तीसरी रात बीत जाए तो उचित नहीं वो जल्दबाजी में सीधे आ गए वो परिक्रमा करके प्रणाम नहीं किया काम को इसी वजह से राजा दिल का संतान ही नहीं हुआ बहुत परेशानी हुई तो फिर क्या करें वो अपना कुल गुरु वो के पास जाते हैं वैसे से प्रार्थना किया वशिष्ठ ने कहा क्या करोगे काम धन तो ला नहीं सकते काम धन का बेटी नंदिनी मेरे पास है अब नंदिनी की तुम सेवा करो पति पत्नी ऐसी सेवा बता दिया जो आज दुनिया में कोई कर नहीं सकता ऐसी कठोर तपस्या तो बताई तपस्या तो क्या है गोबर जमीन में गिरना नहीं थाल लगे सोने का थाल खड़े रहो बैठे है तो शौच होने वाला है तो बिस्तर लगाओ पहले से जमीन पर नहीं पड़ना और गौ को उस नंदिनी को जौ खिलाना जो जव उसके गोबर में आएगा गोबर से धो करके उसी जौ का आटा बना के रोटी खाना पड़ेगा कितनी कठोर तो तपस्या है एक छोटा सा पाप जो हमने परिक्रमा नहीं किया वंश ही मिट रहा है राजन ने अपने सारा घर द्वार छोड़ करके वशिष्ठ के आश्रम में झोंपड़ी में रहकर पति पत्नी चौबीस घंटा सेवा करने लगेगी जंगल जा रही है रोकना ही कुछ नहीं पीछे पीछे जा रहे थाले लेकर के गोबर घूम के आती है तो पीछे पीछे आ रहे है ये सोता है तो वो खड़ी है थाल लेकर के क्या पता कब गोबर गिर जाए एक साल पूरी तपस्या कराया वशिष्ट है सब कब जाओ संतो संतान को गा तुम तब रघु पैदा हुआ जिसके उसका नाम रघुवंश तो ये है नियम इसलिए रात्रि में संबंध करने आ ही ब्रह्मचर्य यो वशि विश्वामित्री कहानी आती है तो जानते हुँगे, सुने वशिष्ठ में क्या एक बार कुछ गोपिया थी कहानी हो वहां पर रास्ता नहीं छोड़ रही नर्मदा तट हो नर्मदा जी जो यमुना होती है यमुना तट पर यमुना जी ने रास्ता नहीं दिया ऐसा मान लो जहा भी होगा या गंगा कई कहानी हो इतनी पानी आ जाती वो जा नहीं पाते थे उस पार में अब क्या करें इतने नारद जी प्रकट क्या बात क्यों परेशान हो रही है आप सबसे तो, तो बोलना अखंड ब्रह्मचारी व जी के पास हम जाना चाहते हैं जिसके सौ बच्चे हैं उसको करें अखंड ब्रह्मचारी के पास में जाना चाहती हूं तो रास्ता तुरंत गंगा जी देहा लौट रहे हैं तो लौटें बहुत भरा पड़ा है गंगा जी बारिश के दिन होगा फिर हो गए से महाराज आप बताओ कोई रास्ता वहां तो नाराजी बता दी अब आप बताइए क्या करना पड़ेगा तो महाभोगी महाकामी विश्वामित्र दूसरा शादी भी नहीं हुआ तो उसको कह रहे हैं महाभोगी महाकामी विश्वामित्र के पास हम जाना चाहते हैं हे रास्ता छोड़ दे तो गंगा से रास्ता छोड़ ऐसे ही हुआ वो तो देख के विश्वामित्र ने पूछा क्या बात है तुम तो लोगों का रास्ता तो दे रही थी गंगा जी तो कहानी सुनाई महाराज ऐसी कहा तो रास्ता गंगा जी देगी वहां कहा विश्वामित्र को से कहा सकते हैं उनका वचन सच कैसे हो गया पड़ा क्रोधा विश्व आप क्या करे लेकिन किससे लाए जाए लड़ाई भिड़ाई करने तो क्रोध में चुपचाप रहा बैठ गया क्या चलो जाओ अब इधर वैश्ठ जी को तो त्रिकालज के उन्हें तो मालूम विषय दिमाग में क्या चल रहा है तो देगा समझाना पड़ेगा कि मैंने जो है ना रात्रि में ही संतान प्राप्ति के लिए ही संस्कार के मुहूर्त में ये सौ बच्चे पैदा किया है मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ शास्त्र कहता है ब्रह्मचर्या में रात्र और जनता गलत हो सकती है मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ मैंने कभी इंद्रिय सुख के लिए भोग दृष्टिया पत्नी से संबंध कभी नहीं किया। विधि का पालन करते हुए हर महीना उसके मासिक धर्म के बाद तीन दिन के अंदर संबंध करना चाहिए उद्वेक को शांत करने उसके लिए मैंने किया भोग की दृष्टि से नहीं किया और जब भी गर्भ ना हो उस समय में भी उसके लिए वो जो विधि है गर्भादा गर्भिणी न हो उसके लिए जो मंत्र बोलना चाहिए वह सब मंत्र बोलते उस विधि के अनुसार मैंने संबंध किया इससे गर्भिणी होती नहीं थी हर महीना यह जब संतान के लिए चाहिए मूर्ति अनुसार तब हमने संबंध करके संतान पैदा किया है इसे हम तो अखंड ब्रह्मचारी हैं और वो कहने के अखंड ब्रह्मचारी शादी नहीं किया लेकिन जो भी आवे जावे घूमे फिरे सामने सुंदरी नहीं वो सुंदरी औरत को देख के मन में मोहित होते रहता है तो कहे का अखंड ब्रह्मचारी बाहर से शादी नहीं किया ब्रह्मचारी है भीतर से तो माफ होगी है कामना कर रहा है स्वप्र दोष होता है स्वप्र देख रहा है दुनिया भर बाद लेकिन कह समझा विश्वामित्र को सीधा कहें तो मानेगा नहीं वो इसलिए वशिष्ठ जी ने लीला रची सिद्धपुरुष थे तो उन्होंने क्या किया कि उस दिन रात भयंकर बारिश होने लगा तो एक स्त्री का रूप किया उन्होंने वशिष्ठ जी ने और ऐसी साड़ी पहन लिया कि बिल्कुल भीखती बरफ सारा अंग दिखाई दे और चिल्ला दे बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ चिल्लाते हुए जो है विश्वामित्र की झोंपड़ के सामने दौड़ी की आवाज बचाओ बचाओ सुनते बाहर ही श्याम क्या हो गया भाग रही परेशान मत हो ऋषि कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है आप महाराज कृपा आपका दर्शन भी हो गया तो हमारे को बचाओ सब परेशान हो दौड़ा दिया मैं गई थी सौचकर में रात में बीच रात हमको जाना पड़ गया तो इस तरह से दौड़ा दिया पशु ने क्या तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब अंदर बल के बुलाए और अपने कोई वस्त्र वस्त्र दिया उसको ताकि ये पहन लो तो तुम जो है लेकिन इस बीच में उसने जो देख लिया था ना से दिमाग में दृश्य प्रिंट हो गया दिमाग खराब है लेकिन आश्रम है तो कोई क्या कहेगा रात्र अपने कमरे में रुकाएंगे तो इसने बगल दूसरी झोंपड़ी में उसको रुकवा दिया और फिर अपने कमरे में चले गए अपने झोंपड़ी में कहा नींदा हुई उनके दिमाग खराब थी अब उधर वसीठ जी ने क्या किया उस दूसरे झोंपड़े जब वहां उनको विश्राम करने का वो अपने स्वर में बिल्कुल बैठ के ध्यान करने लग गए आए वापस अपने रूप में इन्हें क्या मालूम विश्वास जी को वशिठ जी थे और और इनको यदि दिमाग खराब हुई तो धीरे धीरे ऐसा अपना झोंपड़ी से बाहर आए किसी तरह धीरे से छत के ऊपर चढ़कर झोंपड़ी में घुस गए इतनी काम वासना जगी इतनी भोग की इच्छा जगी उनके अंदर वो सोचे स्त्री से आसमन करनाएंगे जब आप कूदे तो देखते हैं वसीठ जी बैठे हैं अब उनके हाथ पर कांपने लग गए वह दुषा मित्र से पूछा ने बताओ कौन अखंड ब्रह्मचारी कौन महागामी भोगी साष्टांग प्रणाम लगे इसीलिए आप भले बाहर से शादी ना करें कुछ ना देखे अंदर से भी आप भाव भोग की इच्छा भी करते हैं इसलिए मानस भोग अष्ट प्रकार के मित्र में से भी एक है दर्शन के अंदर आ गया स्मरणम भी है उसमें तो कहने का तात्पर्य था यहाँ पर कि भोग करना गलत नहीं है संबंध करना गलत नहीं है यदि रात्रि में संबंध करता है तो ब्रह्मचारी छात्र कहता है और यदि विधियों के अनुसार पान कर करता है फिर कहने के तो सब संतान पैदा करके भी वो गृहस्थ तो अखंड ब्रह्मचारी हो सकता है और जब दिन में संभोग करता है चाहे कोई भी हो उसका तो अपना खुद का सर्वनाश कर रहा है अन्य तो शास्त्र में ब्रदारणी में आया है यदि ऐसा करते क्या होता है स्त्री उसके सारा पुण्य छीन लेती पुरुष का यदि पुरुष स्त्री के संबंध कर रहा है गलत समय पे फिर पुरुष का सारा पुण्य स्त्री को चला जाता है और स्त्री यदि गलत कराती है पुरुष है तो स्त्री का सारा पुण्य पुरुष में चला जाता है द्वितीय का दृष्टान्त ना द्विति दी थी करदम ऋषि से गलत समन करा लिया सारा दैत्य पैदा हो पीछे पड़ गई ना भोग वासना से वो तो कह रहा है मैं तो तुम्हारा व्रत पूरा नहीं हुआ है ऐसा मत करो और का नियम क्या था पैर धोए बिना बिस्तर चढ़ना नहीं है पति के पास जाना नहीं और इतनी भोगवासना में उसकी लिप्त हो गई दिमाग खराब हो गया उस दिन वो भूल गए मेरे को पैर नहीं धोया हो और सीधे जल समा दिया इससे सब राक्षस पैदा हो गए दैत्य पति दैत्य पैदा हो नियम पुण्य चला उसको चला जाए उसका पुण्य इसको चला जाता है जो कौन गलत कर रहा है काम वाग, काम वाग, का आवेग से उद्वेग से उस पर निर्भर होता है इसलिए उपासना की है, बता दिया मासापति स्वय अव अहोरात्रि परि समाप्त पूर्वक पहले जैसे आप समझना वह जो मास रूपा जो प्रजापति था वह अपना अवय क्या है का अवैध कौन है दिन प्रतिदिन का एक महीना होता है इसे दिन क्या उसका अवयव है उस अवयव में वही पूर्ण है से समझो अरेव प्राणो प्राण दृष्टि कर लो या दिन रूपी प्राण यह सारा ब्रह्मांड है ऐसा उपासना करना वही अत्ता है वही अग्नि है।, है ऐसे भावना करो और रात्रि व रही और रात्रि रही का मतलब क्या वही जो है आपका अन्न है वही सोम है, वही चंद्रमा है ऐसे अति ब्रह्मांड प्राणात्मा प्रसन्न निर्गमय शोषय स्वात्म विच्छिदी के रिकन कारणभूतया श्रिया संयुजें मैथुनम आचर मूढ़ा इसलिए कौन है वो मूढ़े जो ऐसा काम करते हैं प्राणम प्राणमानी जो प्राण है जो प्राण है उस समय में ये ते जो लोग प्रस्कंदी प्रस्कंदन में निर्गमयंती दी। निर्गमी दीर्घ से निकल दिया प्रस्कंदन में स्कंदन होता गिरना स्कलित हो जाना कहते हैं धातु कार्य स्कंदिर गति शोषण योत्वर्थ रति स्मरणाद आह इति रति का स्मरण करके वहां से निकलते हैं अर्थात करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं बढ़ने से क्या होता है वो अपने आप को सुखा डालते हैं सुखा लेने का मतलब क्या स्वात्न विच्छिद्य अपनयंती अपने से जो पुण्यता सबको अलग करके हटा लिया उन्होंने को पुण्य चला कहते हैं कि निंदा क्यों किया इस प्रकार से? है? कहते हैं टिप्पण पर शोभा करता है हमेशा निंदा चैसक केवल कर्म प्रवर्तनाय प्रहान निंदा होती है केवल कर्म को परित्याग करके समुच्छय करने के लिए प्रोत्साहन देना है इसे निंदा किया जाता है चाहे पहले जो कहा उत्तरायण में करते हैं उत्तरायण दृष्टि से ही सब में दशरायन भी उत्तरायण हो जाएगा उनके लिए शुक्ल कृष्णपक्ष भी शुक्ल पक्ष हो जाएगा ये तो उपासना करने की कह करके जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाएगा ऐसे बार बार जो बोल रहे हैं पहले भी बोला दशराण करने में ऐसे ही होता है कृष्ण पक्ष में दृष्टि से करने वाले का भी यही होता है और अब यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये जो इस तरह की होती हैं वो उपासना की सूची के लिए कहने मतलब केवल कर्म करने के प्रयास नहीं करना जब भी कर्म करोगे उपासना सहित कर्म करना उससे जितना भी दोष है सब दोष दूर हो जाएगा ये बोलना चाहते के कौन लोग ऐसे दिन में करने का उनका नाश्र कर ले रहे हैं ये दिवा अहनि रत्याण भूत या स्त्री सा दिन में प्रत्यावने रति का कारण भूता भोग का कारण ही भूता स्त्री के साथ संयुक्त चिंत मैथुन माचर मैथुर करते है वो लोग उनका अपना नाश हो जाता है कहने का तात्पर्य क्या है यदम तस्मात्न न करते प्रतिषेध प्रासंगिका कहने का मतलब का है इसीलिए ऐसे गलत काम कभी नहीं करना चाहिए ऐसा प्रतिषेध विधि है समझो प्रासंगिक कथन मुख्य उपासना है तो प्रासंगिक कथन कर दिया सर यद रात्रु चंद कब रात्रि में संबंध कर रहा है किसी भी रात्रि में नहीं यह हर रात्रि में कर रहा है गलत बात है ऐसे आजकल लोगों का हिसाब किताब कुछ है नहीं जब आदमी चाहे जब औरत चाहे, जा जब चाहे, जब चाहे नहीं होता है रात्रि में हो वह भी ऋतुकाल ऋतो नीचे दो नंबर टिब्बा ऋतो भारी हो आहा आने का ऋतु कोई वसंत ऋतु ऋतु ऋतु और काल हो नहीं है स्त्री का जब मासिक धर्म को ऋतु कहा जाता है इसे ऋतुमती पुष्पवती ये सब लड़कियों का नाम होता है जिस दिन से शुरू हो जाते हैं उनके जब महीने महीने की छुट्टी बोलते हैं ना आजकल की भाषा में महीने की छुट्टी रती के स्त्री के साथ संबंध करना है रात्रि में करना और भी ऋतुकाल के पश्चात वाला समय में जो तीन दिन बीत है थवा लड़का चाहता है तो है? कब आट, दस, इन में वो जो रात्रि बीत गई उस उस अंतिम अंतिम दर्शन दर्शन हुआ रात्रि के अंतिम, दिन का रा, उस रात को पहली रात्र वहां से गिनाना है छह आठ दस बारह रात्रि लड़की चाहिए तो सात नौ ग्यारह तेरह रात्रि युग्म और अयुग् लड़का है तो युगम लड़की चाहिए तो रात्रि में संबंध करनी चाहिए ये कहा गया और विधि विधान है वो सारा से देख लेना उसके अनुसार ही करना है और उसके विधियों कब करनी है उसे संस्कार गर्भाध्य मुहूर्त देख करके मुहूर्त देखने के लिए लड़का और लड़की दोनों का नक्षत्रों के ऊपर निर्भर होता है मुहूर्त निकालना उसमें ज्योतिष में देखोगे अवका हड़ा चक्र पुस्तक है उसमें आपको मिल जाएंगे या मुहूर्त चिंतामणि अनेकों ग्रंथ है मुहूर्त संबंधित निर्णय देने वाले उसमें देखने से पता लग जाता वो सब देख करके संबंध करने वाला उसका संबंध वह ब्रह्मचर्य ब्रह्मचरी है शास्त्र ने इसे ऋतो गमन गर्तव्यम ऋतुकार पश्चात काल में ही भार्य करना चाहिए यह दृढ़ सिद्धांत हो गया यह भी प्रासंगिक क्योंकि अन्य त्रविधि तो हो ही चुकी है रथो बारे में पर्याप्त इसे कहतेम अपनी प्रासंगिक विधि निषेधी प्रासंगिक है विधि भी प्रासंगिक है प्रासिकर्थ आया था अहोरात्र कोई प्रजापति मान के प्राण दृष्टिया प्राण सर्वं ऐसा उपासना करना यह उपासना स्तुति के लिए है सारी बात प्रकृत प्रकृत्याय तब कदोरात्र प्रजापति वृहत्म व्यवस्थित वह अहोरात्र भी जो प्रजापति है वही व्रीयवादी अन्नरूपेण व्यवस्थित होता है संसार में यह बाश स्थापित करने की लक्ष्य है जो और स्पष्ट आएगा अन्नमय प्रजापति कहेंगे बाष अगले मंत्र का कर अवतरण करते तो कह रहे देखो एवं क्रमेण परिणम्य तब अन्नम प्रजापति ही इस प्रकार से वह हिरण्य गर्भ जो सूत्रात्मा क्या किया अपने आप को इस क्रम से परिणाम किया परिणाम करके अंतिम रूप क्या धारण किया उसने अन्न रूप कर लिया, इस पर विचार है अन्न कैसे बना दिया खाने वाला तो कोई है नहीं अत्ता को निर्माण की बिना केवल अन्न का निर्माण कैसे हो गया ये प्रश्न उठ सकता है खाएगा कौन अन्न को तब कहते टिप्पण करते प्रजापति प्रजात्मना अस्मि ही प्रजा रूप में प्रकट हो रहा है और प्रजा रूप में व्यवसित होकर के वही मैं हूँ सर्वात्मा प्रजा हिरण गर्भ इस प्रकार से उपासना करना प्रजा के द्वारा संभव है ऐसी उपासना करनी चाहिए लेकिन बिना आता का क्या करेगा तब तीसरा नंबर टिपनो भक्षक नद्यापी समझ निष्ठा भक्षक की तो उत्पत्ति हुई नहीं खाने वाला भक्षक बने खाने वाले की तो उत्पत्ति अभी तक हुई नहीं है कौ भक्स कौन खाएगा इसको रेत सीते न जो खाएगा उसी में से रेत पैदा होगा ना अमीर याद पैदा होगा और खाने वाला ही नहीं धरम तो क्या करेगा के रेत कहां से होगा फिर वह रेत से प्रजा कैसे उत्पत्ति होगी तो लक्ष्य की प्रश्न क्या था? प्रजा कैसे उत्पन्न होते हैं उसके हो। तो लिए है, तो तो प्रजा कैसे पैदा होगा रेतु साक्षाज इतनी अन्योन्यासर था यदि रेत, रेत से प्रजा पैदा होगा प्रजा से रेत बनेगा तो अन्य सर्दोष हो जाएगी न चाह प्रजापति रहे हो भक्से प्रजापति खाएगा वही वीर बनाएगा फिर वही बच्चा पैदा करेगा प्रजा पैदा करेगा ऐसा भी नहीं हो सकता यो ही अंतरेपि रेतो क्योंकि सारी सृष्टिया उसने करी ना किसके बना किया उसने? क्या और जो जो तो उसने बड़ा उसको, बिना कोई मन से सारा पैदा कर रखते जा रहा है ना समस्या को पैदा किया माख प्रजापति को पैदा किया ऐसे व्यक्ति कोई चीज की जरूरत ही नहीं उसको की क्या जरूरत है अनु क्यों खाए इसे कहते हैं यो ही अंतरेपि रेतो जो बिना रेता जी का भी को उत्पन्न कर सकता है कि मसौदे वह क्यों करके इसका अन्न को खाने लगेगा तो तुम्हारी संख्या बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन प्रजापति नहीं व रही प्राण मिथुनम ईव जैसे प्रजापति ने रई और प्राण पे मिथुन को पैदा किया वैसे समझना इस अन्न सृष्टि से पहले उसने क्या पैदा किया मनो और शत्रु जोड़ी को भी पैदा किया है ऐसा समझ लिया मनु और शत्रुपा मनु शत्रुपा क्यों अपर रेत पट्य थे का भी। उसने क्या किया था? ने मनु और जोड़ी को पैदा कर दिया उसको छाया बीच में जोड़ लेना नैव क्रम इसलिए जो है भवित भक्सित्री वही भक्शिता हो गया तो रेत उसके बाद हुआ उससे फिर प्रजा हुआ ऐसे क्रम में उसके बीच में चाहे विवक्षित नईम क्रमध्यम अथवा यह क्रम या विवक्षित नहीं है कौन पहले कौन बाद में क्या है क्या लफड़ा उसे कोई लेन देन नहीं है यह उपासना में इतना ही करना है वह हिरणनगर में जो प्रजापति है वो सर्वात्मा है सर्वात तत्व तो तो स्थापित करना या लक्ष्य होने के कारण से क्रम या विवक्षित नहीं है अत्य जैसा भी क्रम दे कोई दिक्कत नहीं है और आगे क्रम में आग्रह फिर वो जोड़ दो बीच में अन्नम वही प्रजापत से पहले क्या करना मनुष्युपा वही प्रजापति ऐसे ऊपर से और वाक्य बना लेना आप वह जोड़ा पहले पैदा किया खाने वालों को मनु और शत्रुपा को पैदा किया और वो जब पैदा किया उनके अंदर भूख और प्यास को जोड़ दिया सरा के पास अनुवार जब ऐसे मंत्र आयाषद में करो क्या खाऊ तब अन्न वही प्रजापति ऐसे सब अन वही कर लेना को लेकर अन्नम वही प्रजापति ही तथा वही तद रेत तस्मा दिमा प्रजा प्रजा यही प्रजापति है उसी से प्रजा का कारण रूप वह वीर पैदा हुआ और उस वीर से यह मनुष्य ब्राह्मण रूपा यह प्रजा उत्पन्न होती है इस प्रकार से वह हिरण्यगर्भ ईश्वर है उस ईश्वर से प्रजा पैदा हुआ सिद्ध हो गया भाष्य कथम तपहा तस्माद् वही रेतो अन्न वही प्रजापति अन्न ही प्रजापति है सृष्टि करना क्यों क्योंकि उसी से ही कसमा रेतो रेतो का मतलब क्या नीजम ये उपलक्षण है शोणित से उपलक्षण तुल्यत् पुरुष में वीर रेत और स्त्री में शोणित एक विशेष खून पैदा होता है जिसको रज कहते तो रज रेत ये शुक्र शोणित ऐसा कहा जाता है स्त्री में शोणित हुआ पुरुष में शुक्र हुआ स्त्री में रेत हुआ स्त्री में रज और पुरुष में रेत हुआ रेत रहे पर्यावर की वीर है तुल्यपात तो कर दी बीजम पुरुष में विद्वान जब बीज के समान बीज है तत् प्रजा वही प्रजा का कारण है तत् प्रजा कारण तत् दशमा योषी सिकता क्योंकि जब स्त्री में उस वीर को पुरुष डालता है सींच देता है इसे गर्भ सींचना, सींचना, गर्भ को इसे सेख संस्कार कहा जाता है इसे शिक्ता स्त्री में जब उसको डाल देता है, को, को, है? इमा मनुष्य प्रजा मनुष्यदि रूप जब प्रजा वे प्रजा ये वे उत्पन्न हुआ करते हैं इस प्रकार से यदम कुतूह वी प्रजा प्रजाती प्रजा थी जो पूछा गया तो प्रश्न क्या था कु हाँ प्रजा प्रजाय प्रजा, प्रजा, प्रजा किससे पैदा होते हैं वह जवाब दे तदेवाम चंद्र आदित्य मिथुना है इस प्रकार से रूप ईश्वर जो प्रजापति है उसने क्या किया अपने आप को रही प्राण अन्न सोम अत्ता और अग्नि सोम अन्न और मने और चंद्र और आदित्य उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और भिन्न रात इस प्रकार प्रजापति अपने अनेक रूप धारण करते करते करते अंत में क्या हुआ पुरुष में वीर बना स्त्री में रज बन गया बन करके अंत प्रजा को पैदा किया ऐसे होते होते अंत में क्या हुआ अन्न हो गया भोजन और भोजन से वह में अश्रुक मन अश्रोणित विशेष हो गया और पुरुष में रेत हो गया प्रजा इति अस्रिक रेत द्वारे नजा प्रजायतम टिप्पणी यह निर्णय हो गया अब इसका फल बताएंगे जो कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन को या कृष्ण पक्ष को या रात्रि को भी क्या मानता है अन्य उपासना करके रही रूपम में वो सर्वम रही ऐसा उपासना है उसको क्या होगा निकृष्ट मिलेगा और सर्वम प्राण और प्राण क्या है दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण ऐसे दृष्टि उपासना जो करता है ऐसा प्राण रूपी सारा ब्रह्मांड है ऐसे उपासना करने वाले को उत्कृष्ट फल अगले मंत्र में बताएंगे प्रजापति व्रत आचरण मात्रा चंद्रलोक प्राप्य थे मूर्खानी प्रजापति व्रत आचरण मात्र से अदृष्ट फल मिल जाएगा चंद्रलोक ऐसा नहीं समझना इस प्रजापति व्रत के साथ प्रजापति विद्या जो उपासना वो करेंगे तब मिलेगा नहीं तो मूर्ख लोग भी जो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं इन तो माने प्रजापति व्रत कर देंगे इतने मात्र से उनको भी मिल जाएगा फल सत दो नहीं रखता इसलिए स्टाफ करता जी जोड़ दिया तद देह वैत प्रजापति व्रतं जनन्दे ते मिथरुत्पाद यन्दे एशामे वैशु ब्रह्म लोगो एशांत अपो ब्रह्मचर्यं येष सत्यं प्रतिष्ठितं तत् वहायह जो प्रजापति व्रत है तत् मनी तत्र इस विषय में यह कहना है कि ये हवै जो कोई भी पुरुष निश्चित रूपे ना उस तत् प्रजापतिवर्तन चरण प्रजापतिवर्तन बने पति पति संबंध कर बच्चा पैदा करना ये यह प्रजापतिवरत कहा जाता है ये सबसे आसान सभी मनुष्य पशु सब कर रहे हैं पशु भी करते हैं प्रजापतिवर्तन का अनुष्ठान बच्चा पैदा करते ना वो भी पशु पक्षी सारे पैदा कर रहे हैं प्रजापतिव्रतन में और कुछ नहीं है इतना ही काम पति पति से संबंध करके बच्चा पैदा करना है प्रजापतिवरत है कोई ग्रस्त और स्वयं ऋतुकाल में कर दिया हाँ? और लेकिन उसमें रात्रि के समय में स्त्री गुप प्रजापति व्रत का करते हैं दिन में नहीं करते दिन में करने तो नाश कर लिया उसको नहीं है ना लेना तो स्वर्ग कहां से मिलेगी इधर तो रात्रि में जो कर रहा है विधि के अनुसार कर रहा है ऋतुकाल में करता है करवा संस्कार रूप में कर रहा है विधिवत करने वाला वह व्यक्ति का आचरण प्रजावत का आचरण करते हैं वे क्या है पुत्र और पुत्र का जोड़े को अवश्य उत्पन्न करते हैं मिथुन उत्पादनते हैं उनके घर में समस्या नहीं होगी कि लड़का पैदा हो रहा है लड़कियां हो रहे हैं नहीं लड़का लड़की मिथुन को पैदा करतेमेव एस ब्रह्मलोको जिनमें इष्टपूर्ता आदि कर्म अनुष्ठान करते हैं, हैं तेजामेव एश ब्रह्मलोक उनको यहां ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक से तात्पर्य पित्री है पितृलोक को लेना चंद्रलोक को लेना पित्र्याण मार्ग प्राप्त नहीं चंद्रलोक पितृलोक उनको लेना पड़ेगा यहाँ क्योंकि केवल कर्मी का बात हो रहा है प्रजाप्त वृत्ति भी एक कर्म है इष्टपुर दत्ताधेय क्या है कर्म है उपासना नहीं कर रहा हैं आदमी केवल कर्मी उनको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता मतलब यहाँ यह ब्रह्मलोक से तात्पर्य चंद्रलोक लेना है इसलिए ऐशान तपो ब्रह्मचर्य जिन लोगों ने तप किया तब क्या है स्नातक व्रतादि को करने का नाम तप है ब्रह्मचरी का मतलब ऋतु में ही जाना ऋतु काल में जाना अन्य काल में नहीं जाना जो लोग इस प्रकार से करते हैं ब्रह्मलोक उनको ही ब्रह्म लोक मान चंद्रलोक की प्राप्ति होती है कितना ही नहीं सत्यम प्रतिष्ठित जिनमें असत्यगपूर्वक सत्य ही है उन लोगों को भी यह पित्रयान मार्ग जाकर चंद्रलोक ही प्राप्त होता है जो कैसा है लोग चंद्रलोक पहले कहा था ना पुनरावृति वाला लोग है चंद्रलोक क्या है पुनरावृत्ति और आदित्य लोग नुनराव थे जब ये निष्कर्ष निकल गया ये निश्चय हो गया तो प्रजापति ब्रह्मचर्य रक्षित्व मिथुनादि सृष्टित्व प्रजापति ने खुद भी अपने अंदर ब्रह्मचर्य की रक्षा करके मिथुन को उत्पादन किया था अनादि में जिसलिए इसलिए आज भी जो कोई भी व्यक्ति यह एक प्रजापति व्रत को प्रजापति के दृष्टिकोण से आदि का पालन करता हुआ प्रजा संतान बेटा बेटी को पैदा करता है वह भी निश्चित रूप में चंद्र लोगों को प्राप्त करता है एक ग्रहता एक हा वही प्रसिद्ध स्मरणार्थ हो निपि का स्मरण कराने के लिए निपात का प्रयोग हुआ प्रजापति आचरण करें क्या है व्रतो भार्य गाल में ऋतुकाल बता दिया था तीन रात चार राथ, पांच रात के बाद वाले जो रात है उनको ऋतुकाल कहा जाता है उसे भारे गमन का पत्रिका संबंध करने वाले जो लोग होते हैं क्रवंती तेसा दृष्टफल उनको मिलता है। किम? क्या? पहले फल बता रहे पुत्रम, बेटी दोनों को जन्म देंगे वो केवल बेटा नहीं केवल बेटी नहीं बेटा बेटी दोनों को जन्म देने वाले हो जाते हैं नीबा मैंने नपुंसकों को पैदा नहीं करते वो ऐसे लोग ऐसे घर में कोई नपुंसक पैदा होता टिप्पणकार स्पष्ट कर दिया किम दे और उनको अदृश्य भी मिलेगा क्या अदृश्य मिलेगा कल दे